श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अट्ठारह मल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री राम कृष्ण श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंदूरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है वहाँ पर ब्रह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है दिन के चार बजे का समय होगा यहाँ पर आज ब्राह्म समाज का वार्षिकोत्सव है छब्बीस नवम्बर अठारह सौ श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्म भक्त और श्री प्रेमचंद्र बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं मास्टर आदि साथ हैं श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है प्रहलाद चरित्र की कथा होगी उसके बाद ब्राह्म समाज की उपासना होगी अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे श्री विजय अभी तक ब्राह्म समाज में ही हैं वे आज की उपासना करेंगे उन्होंने अभी तक गहरिक वस्त्र धारण नहीं किया है कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं पिता हिरण्य हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो श्री राम कृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं श्री रामकृष्ण को भावावस्था हो गई है श्री विजय गोस्वामी प्रभृति ब्राह्म भक्तों को उपदेश ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति तब लोक शिक्षा कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं भक्ति ही सार है उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है आह शिवनाथ की कैसी भक्ति है मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए अनंत पथ अनंत मत देखो ईश्वर को देखा जा सकता है वेद में कहा है अवांग मनस गोचरम इसका अर्थ यह है कि वे विषया सप्त मन के अगोचर हैं वैष्णव चरण कहा करता था वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि तथा प्राप्त द्वारा प्राप्त करने योग्य है इसीलिए साधु संग प्रार्थना गुरु का उपदेश यह सब आवश्यक है तभी चित्त शुद्धि होती है तब उनका दर्शन होता है मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है तब मुँह देखा जाता है मैले आयुन में भी मुँह नहीं देखा जा सकता चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोग शिक्षा दी जा सकती है पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है एक गाने में कहा है मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है फिर कहा है तेरे मंदिर में माधव नहीं है शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया उसमें तो ग्यारह चमगीदड़ रात दिन मडराते रहते हैं पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है पूजा की तैयारी करनी होती है कोई तैयारी नहीं भो भो करके शंख बजाने से क्या होगा अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्राह्मण समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं उपासना के बाद वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे श्री राम कृष्ण विजय के प्रति अच्छा तुम लोगों ने उतना पाप पाप क्यों कहा सौ बार मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है मेरा फिर पाप कैसा वे हमारे माँ बाप हैं उनसे कहो कि पाप किया है अब कभी नहीं करूँगा और उनका नाम लो सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो जीवा को पवित्र करो